आइए पंचम दिन की कथा को आरंभ करते हैं राजा परीक्षित ने सुखदेव को स्वामी जी से पूछा भगवान जब स्वयंभु मनु महाराज जी के बड़े बेटा प्रियव्रत महाराज जी थे तो अपने बड़े पुत्र के होते हुए छोटे बेटे उत्तान को गद्दी पर स्वयंभू मनु ने कैसे बिठा दिया श्री सुखदेव को स्वामी जी कहते हैं राजा परीक्षा प्रियव्रत महाराज जी का मन बचपन से राजकाज में नहीं लगता था तो कम आयु में प्रियव्रत महाराज जी घर को छोड़कर गंध माधन पर्वत पर देव नारद जी से दिव्य ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के लिए चले गए जब स्वयंभु मनु महाराज जी को संन्यास लेना था तो स्वयंभु मनु महाराज जी अपने बड़े बेटा प्रियव्रत महाराज जी को लेने के लिए गंधमाधन पर्वत पर गए उस वक्त उस पर्वत पर स्वयं ब्रह्मा जी भी पधारे हैं और जब ब्रह्मा जी उस पर्वत पर आए तो उस वक्त ब्रह्मा जी के स्वागत के लिए कई देवता आदि आएंगे। ब्रह्मा जी महाराज जी ने प्रियव्रत महाराज जी को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रियव्रत जो तुम भजन ब्रह्मचारी देकर कर रहे हो वे भजन तुम गृहस्थी आश्रम में भी कर सकते हो तुम एक राजा हो तुम्हारा कर्तव्य है विवाह करना और अपनी जनता का ख्याल करना इस तरह से ब्रह्मा जी ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और प्रियव्रत महाराज जी गंध माधन लौटकर अपने राज्य में आ गए इस तरह से राजा प्रियव्रत महाराज जी ने गृहस्थी आश्रम अपना लिया प्रियव्रत महाराज जी का विवाह विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या ब्रहीषामती से हुआ रानी ब्रहिषाम ने दस पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया कन्या जो थी जिसका नाम था उजस्वती इनका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से हुआ और प्रियव्रत महाराज जी के तीन बेटा जो कवि महावीर सावंत है ये सन्यासी हो गए परमाहंस हो गए इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि प्रियव्रत महाराज जी ने विचार किया कि रात क्यों होती है तो प्रियव्रत महाराज जी ने एक दिव्य रथ बनाया हीरे का रथ था और प्रियव्रत महाराज जी ने सूर्य के विपरीत दिशा में उस रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया इस तरह से प्रियव्रत महाराज जी ने अपने राज्य में सात दिन तक रात नहीं होने दी ये बात ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगी ब्रह्मा जी ने प्रियवर्त महाराज जी को आकर सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने कहा प्रियव्रत तुम प्रगति के विरोध कार्य कर रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो तुमने सात दिन तक रात नहीं होनी दी ऐसा क्यों तो उस समय प्रियव्रत महाराज जी ने ब्रह्मा जी को नमन किया और कहा कि पितामा रात होने से मेरी जनता सो रही है और अपना परलोक नहीं बना तो मैंने अपनी जनता के कल्याण के लिए लोगों के कल्याण के लिए मैंने सात दिन तक रात नहीं होने दी उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रिय तुमने सात दिन तक रात नहीं होने दी किसके लिए जनता के लिए कि अपना पर लोग नहीं बना रहे। तो हे हे प्रिय मैं तुम्हें ये बात बताता हूं रात्रि में मुनि भजन करते और तुमने मुनियों के भजन को नष्ट कर दिया हे राजन जहा रात्रि में मुनिगण भजन करते हैं वही रात्रि में लंपटपुर सोते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए प्रकृति की कोई भी चीज फजूल नहीं है इस तरह से ब्रह्मा जी ने सुंदर ज्ञान का उद्देश्य प्रियव्रत महाराज जी को दिया और प्रियव्रत महाराज जी ने अपने रथ को घुमाना बंद कर दिया हुआ ये कि प्रियव्रत महाराज जी ने जब अपने रथ को सात दिन तक घुमाया तो प्रियव्रत महाराज जी के रथ के पही से सात खड्डे हो गए और उन खड्डों में जो पानी भरा उस उसमें सात समुद्र बन गए तो सात समुद्र और सात द्वीप इस तरह से प्रियव्रत महाराज जी ने सात द्वीपों का राजा अपने सात पुत्रों को बना दिया और उन्हीं के नाम से उन द्वीपों का नाम रखा इसी तरह से प्रियव्रत महाराज जी की दूसरी पत्नी थी उनसे भी प्रियव्रत महाराज जी के तीन बेटा हुए उत्तम तामस रेवत तो ये तीनों मनमंत्रों के नाम है यही तीनों मनमंत्रों के मन हुए प्रियव्रत महाराज जी के बेटा राजा प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया था इस तरह से प्रियव्रत महाराज जी ने अपने पुत्रों को सप्ता का भार सौंप, सौंप कर और तप करने के लिए वन में चले गए के जो बेटा थे जिनका नाम था राजा अग्निधर राजा अग्निधर ने जो कि जम्बूद्वीप के राजा थे इन्होंने मंदराचल पर्वत पर जाकर बड़ी कठोर तपस्या की उस समय ब्रह्मलोक से एक अप्सरा आई इस पर्वत पर जिसका नाम था पूर्वचिति पूर्वचिति अप्सरा ने राजा अग्निधर को मोहित कर दिया और उस समय राजा अग्निधर ने पूर्वचिति अप्सरा के संग विवाह कर दिया फलस्वरूप राजा अग्निधर के नौ बेटा हुए और राजा अग्निधर ने जंबूद्वीप के नौ हिस्से कर दिए जिसको नौ खंड कहा जाने लगा और इन नौ खंडों का राजा अपने नौ बेटों को बना दिया और उन्हीं के के नाम नाम से नौ खंड के नाम रखे इस तरह से राजा आग्निधर ने दस करोड़ वर्षों तक तप किया राज्य किया और वे भी भजन करने के लिए वन में चले गए इस तरह से अजनाब खंड के राजा हुए जिनका हुआ राजा नाब। राजा नाब की पत्नी का नाम था मेरू देवी राजा नाब के यहां पुत्र नहीं था एक दिन राजा नाब ने ब्राह्मणों के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया यज्ञ करता ब्राह्मणों के मन में विचार आया कि राजा तो धर्मात्मा है तो क्यों ना राजा के यहाँ साक्षात भगवान आ जाए यज्ञ करता ब्राह्मणों ने जब पूर्ण आहूति दी तो भगवान प्रकट हो गए भगवान ने राजा नाव से पूछा कि आपकी क्या कामना है राजा नाव भगवान को देखकर शर्मा गए तो भगवान ने ऋषियों से पूछ लिया इनकी क्या कामना है ऋषियों ने कहा कि प्रभु इनकी कामना तो है संतान की पर हमारी कामना है कि आप इनके बेटा बन जाओ तो उस समय भगवान ने कहा कि हे ऋषिवरों जितना मैं यज्ञ में स्वा करने से प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन कराने से प्रसन्न होता हूँ तो इसलिए तो भक्तों कहते हैं कि यज्ञ में स्वाहा और भक्तों को सुंदर भोजन दो तो भक्त भक्त क्या कहेंगे आहा तो इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि देसी घी में जो सुंदर सुंदर मालपूड़ा आदि पकवान बनाते हैं मेरे भक्तों को खिलाते मैं प्रसन्न हो जाता हूँ इसलिए हे ऋषिवरों आपकी कामना है तो आपकी कामना से मैं राजा नाब का बेटा बनूंगा इस तरह से भक्तों समय आने पर माता मेरु देवी गर्भवती हुई और सुंदर मुहूर्त में सुंदर पुत्र को जन्म दिया इस प्रकार से हुआ ये कि ये भगवान के कला अवतार हुए इनका नाम हुआ श्री ऋषभदेव जी आगे चलकर राजा नाब अपने पुत्र ऋषभ को गति पर बिठाकर दोनों पति पत्नी भजन करने के लिए वन में चले गए ऋषभ देव की कृति बनने लगी और देवराज इंद्र को ऋषभ देव पर जलेसी होने लगी और ऋषभ देव जी ने अपने तपोबल से अपनी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर दिया इस तरह से भक्तों हुआ यह कि देवराज इंद्र जलसी भी बढ़ती जा रही थी, तो देवराज इंद्र ने क्या किया कि देव जी के राज्य में वर्षा करना बंद नाम था जयंती जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव जी को ऋषभ देव जी से कर दिया इस तरह से ऋषभ जी की पत्नी माता जयंती हुई जो के देवराज इंद्र की कन्या थी इस तरह से श्री ऋषभ जी महाराज जी ने अपनी पत्नी जयंती को गर्भधधारण करवाया और सुंदर मुहूर्त में जो है माता जयंती ने 100 बेटों को जन्म दिया भगवान ऋषभ जी के सबसे बड़े बेटा थे जिनका नाम था भरत तो भरत जी के द्वारा ही अजनाब खंड का नाम भारत खंड हुआ श्री ऋषभ जी के नौ बेटा नौ खंड के राजा हुए और नौ बेटा नौ योग्र हुए और इक्यासी पुत्र ऋषभ जी के ब्राह्मण हो गए एक दिन की बात है भक्तों कि ऋषभ जी ने अपने सौ पुत्रों को बीस सभा में ज्ञान का उपदेश दिया भगवान ऋषभ जी ने कहा हे hey, मेरे प्यारे बच्चों संसार में दो आनंद हैं विषयानंद और ब्रह्मानंद। हे बच्चों विषय आनंद आपको हर योगी में मिलेगा अब जैसे कि एक मिसाल है भक्तो आहार निंद्रा भय और मिथुन आहार हम भोजन करते हैं तो पशु पक्षी आदि ये भी भोजन करते हैं आहार निंद्रा हम निंद्रा करते हैं तो पशु पक्षी आदि ये भी निंद्रा करते हैं भय हमें डर लगता है तो पशु पक्षी आदि इनको भी भय लगता है और चौथा मिथुन हम संतान पैदा करते हैं तो पशु पक्षी आदि ये भी संतान पैदा करते हैं तो इनमें और हम में अंतर क्या रहा इसलिए इसे कहते हैं विषयानंद तो विषयानंद हर योनि में मिल सकता है पर ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता ब्रह्मानंद जो है ये मानव शरीर से ही प्राप्त हो सकता है वो कहते ना कि मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा है उस ताले की चाबी है मानव शरीर और तो सब भोग योनि है केवल मनुष्य शरीर ही सबसे उत्तम माना गया है दूसरी श्री ऋषभ जी कहते हैं मेरे बच्चों तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हुआ है अभी तुम ब्रह्मचारी हो आगे चलकर तुम गृहस्थी आश्रम में प्रवेश करोगे और गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर अगर तुम अपनी पत्नी को धर्म पर नहीं चलाते तो तुम पति के योग्य नहीं हो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों जब तुम गृहस्थी आश्रम में जाओगे तुम्हारी संतानें होगी और तुम अपनी संतानों को धर्म पर ना चला सकें तो तुम पिता के योग्य नहीं हो तो भक्तों हमें श्री ऋषभ जी की बात पर ध्यान देना चाहिए हम बस यही विचार करते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए प्रोफेसर आदि ये ये फलाना फलाना बन जाए पर कोई ये नहीं सोचता कि हमारा बच्चा भक्त बन जाए एक भक्त भी अच्छा इंजीनियर बन सकता है एक भक्त भी अच्छा प्रोफेसर बन सकता है एक भक्त भी अच्छा डॉक्टर बन सकता है तो भक्त बनाना कोई नहीं चाहता तो सबसे पहली हमारी समाज में जो समस्या है वो तो समस्या ये है कि भक्त क्यों नहीं बनने देते अपने भक्तों को क्योंकि देखो अब सबके मुंह पे मांस लगा है मांस का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है सबको तो भक्त बनने का अगर बच्चा भक्त बनेगा तो फिर दो दो हंडियाँ घर में हो जाएगी तो आने वाले वक्त में जब बच्चे की भक्ति और बढ़ेगी दो की जगह वो एक ही शाकाहारी भोजन बनेगा इस वजह से भी लोग बहुत भयभीत तो होते हैं। पर हमें भगवान श्री कृष्ण की बात पर ध्यान देना चाहिए गीता से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भक्ति से जुड़ जाए धर्म कार्य से हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए सहायता करनी चाहिए ताकि वो भक्ति में आगे उन्नति कर सकें तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा भगवान ऋषभ देव जी के द्वारा प्राप्त होती है श्री ऋषभ जी कहते हैं हे मेरे प्यारे बच्चों जो लोग आपकी भक्ति में बाडा ला रहे वो आपके शत्रु हैं उनका त्याग कर देना चाहिए अब जैसे कि गोस्वामी जी भी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिकाव के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर जो भक्ति में बांधा डाले वो आपके शत्रु हैं आपके मित्र नहीं हो सकते आप जैसे पहलाद जी का बताते हैं कि तजयो पिता पेहलाद पहलाद जी के पिता ने जब भक्ति में बांधा डाली तो पहलाद जी महाराज जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया और दूसरे हुए श्री विभीषण जी महाराज विभीषण जी महाराज जी ने अपने बंधु का त्याग कर दिया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 ऋषभ देव जी पर मलमूत्र कर देते थे, थे थूकते थे पर ऋषभ देव जी उनकी परवाह नहीं करते थे और आगे चलकर श्री ऋषभ देव जी जहां मल करते थे और अपने मल को अपने अंक पर लगा देते थे हे परीक्षा ऋषभ देव जी के मल की सुगंध आठ अस्त चालीस कोष तक आती थी चालीस कोस, तो वक्त तो सात कोष जो है वो इक्कीस किलोमीटर होता हैगा तो आप हिसाब लगा सकते कि 40 कोष तक ऋषभ देव जी के जो विष्ट थी उसकी सुगंध आती थी दुर्गंध नहीं आती थी अब आप विचार करोगे कि ऋषभ देव जी के मलमूत्र की दुर्गंध क्यों नहीं आती थी तो कहने करती है भक्तों क्योंकि ऋषभदेव जी स्वयं भगवान है तो भगवान का शरीर होता है सच्चिद आनंद तो भगवान का मल भगवान भगवान का थूक भगवान तो भगवान की एक चीज भगवान ही होती है कि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 अब तो महाराज स्त्रियों की लाइन लग गई ऋषभ जी के पास भोजन कराने के लिए इसलिए ऋषभ जी ने वस्त्र उतारा क्यों क्योंकि अब लोग मुझसे दूर हो जाए पर यहाँ पर इस राजा ने क्या किया कि जैन धर्म को ले आया और नागा परंपरा लेकर आ गया तो हमारा नागा परंपरा से लेना देना कुछ भी नहीं है और मैं एक बात आपको और बताता चुनूँ क्योंकि लोगों के मन में संशय होगा कि सुखदेव जी तो नागा बाबा थे हाँ सुखदेव जी नागा बाबा थे जब तक सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत को अध्ययन नहीं किया था तो जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत को अध्ययन कर लिया उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी जी लंगोट मानकर रखते थे वैसे तो उनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं होता था यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी जी की ना तो ना तो जनोई थी और ना तो शिका थी तो वो कहीं पर भी किठान से बंधे हुए नहीं थे अब जैसे शिका होती है उसमें भी किठान होती है यज्ञो पवित्र होता है उसमें भी किठान होता है अब लंगोट में भी किठान होती है पर हुआ क्या इन्होंने लंग, लंगोट लंगोट कब धारण करी जब भगवत को अध्ययन किया तब इन्होंने लंगोट पहन लिया इसलिए वो नागा बाबा नहीं थे तो इस प्रकार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि इस तरह से आगे चलकर श्री ऋषभ देव जी के जो बड़े बेटा थे जिनका नाम था भरत तो अब जो है भरत जी के चरित्र में हम प्रवेश करते हैं तो भरत जी का चरित्र आता है श्रीमद् भागवत महाप्राण के पंचम स्कंध के सातवें अध्याय से, से भरत जी महाराज जी ने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया इनके पांच पुत्र हैं सुमति आदि इस तरह से भरत जी महाराज जी ने एक करोड़ वर्षों तक राज्य किया था अब भरत जी महाराज जी का मन राजकाज में लगता नहीं तो श्री भरत जी महाराज जी ने अपने पुत्रों को सप्ताह का भार सौंपा और श्री भरत जी महाराज जी तप करने के लिए पुला आश्रम चले गए अब पुला आश्रम जो है भक्तों ये आता है नेपाल में जहाँ गंड की नदी बहती है श्री भरत जी महाराज जी सब कुछ छोड़ छाड़ जब गंड की नदी के पास भजन कर रहे थे उस समय एक प्यासी हिरण जो कि गर्भवती थी गंदगी नदी का जल पी रही थी उस समय उस हिरनी ने शेर की आवाज़ सुनी वह हिरनी घबरा गई और जैसे ही हिरनी ने नदी को लांगा तो हिरनी के गर्भ से जो बच्चा था वो नदी में गिर गया और आगे चलकर वो हिरनी की मृत्यु हो गई भरत जी महाराज जी ने यह दृश्य देखा और श्री भरत जी महाराज जी ने उस बच्चे को पाल लिया अब भरत जी महाराज जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसलियाँ आए थे भजन करने के लिए और भरत जी महाराज जी हिरण के बच्चे के मुंह में पड़ गए इस तरह से भक्तों होता ये था कि जब जब भरत जी महाराज जी भोजन करते हैं भोजन भी उसे अपने साथ कराते हैं उठते हिरण का चिंतन करते सोते हिरण का चिंतन करते हैं और जहाँ तक जब हासन जमाए बैठते थे भजन करते थे उस समय भी वो अपनी अप, जब वो श्री भरत जी महाराज जी के अंग को खुजलाता था, था अपने अंग से तो भरत जी महाराज जी को बहुत आनंद आता इस तरह से हुआ ये कि समय आने पर जब कुछ हिरणों का झुंड आया और उन हिरणों के झुंड के संग भरत जी महाराज जी के ये हिरण ये भी चले गए अब हुआ ये कि भरत जी महाराज जी उस हिरण के बच्चे का मुँह करने लगे और समय आने पर भरत जी महाराज जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया अब हुआ ये कि भरत जी महाराज जी ने जब अपने शरीर का त्याग किया उस समय भरत जी महाराज जी ने हिरण का चिंतन किया और भरत जी महाराज जी की अगली योनि क्या हो गई हिरण की हो गई इस तरह से आगे चलकर भरत जी महाराज जी को हिरण की योनि में भी याद था कि मैं तो सम्राट भरत था मैंने सब कुछ त्यागा था और मैं एक हिरण के मुंह में मर गया इस तरह से भरत जी महाराज जी ने हिरण की योनि में भी खाना पीना भक्तों छोड़ दिया अब आगे चलकर भरत जी महाराज जी का जन्म अंगिरस गोत्री ब्राह्मण कुल में हो गया इनके पिता इनको पढ़ाते थे पढ़ बेटा कहाँ से कबूतर ये पढ़ते नहीं थे क्यों अगर मैं कां से कबूतर कहूँगा और मेरे प्राण निकल गए तो मैं तो कबूतर बन जाऊँगा इस तरह से भक्तों इनके पिता इन्हें गायत्री का जप कराते थे ओम भूभ स् पर ये गायत्री का जब भी नहीं करते थे ये सोचते सोचते थे कि अगर मैं गायत्री का जब करूँगा ओम भूभ स्वाहा और मेरे प्राण निकल गए तो ओम भूर यानी कि मैं पाताल में चला जाऊंगा भ इस पृथ्वी पर रह जाऊंगा स्व स्वर्ग के चक्कर में पड़ जाऊंगा इसलिए गायत्री का जप भी नहीं करते थे तो इनके पिताजी ने इनको जड़ जड़ कहकर जड़ भरत इनका नाम रख दिया समय समय आने पर पिताजी तो संसार से चले गए और अपने दूसरे पुत्रों को कह गए थे कि तुम्हारे इस छोटे भाई को कुछ तो ज्ञान दे देना जिससे अपना कल्याण कर सके भाइयों ने बड़ी कोशिश करी और भरत जी महाराज जी को कुछ बुद्धि में नहीं आता था क्योंकि वो लाना ही नहीं चाहते थे इस तरह से आगे चलकर इनकी भाभीियों को बहुत जलेसी होने लगी भाभियाँ अपने पतियों को कहती हैं कि लो हम आपको बदाम का हलवा खिलाते हैं फिर भी आप डेढ़ पसली और ये सूखी आधी रोटी खाकर इतना मोता टाँचा पर काम धंधा करता नहीं है तो उस समय भाभीियों ने जब भाइयों को भड़काया तो भाइयों ने कहा देख भैया ना तो तू भजन करता है ना तो ज्ञान को अभ्यास करता हैगा इसलिए तुम जाओ अब काम करो तो भरत जी महाराज जी को खेतों की रक्षा के लिए भेज दिया गया अब भरत जी महाराज जी खेतों में विचार करे कि मैं किसे रोक टोक करूं क्योंकि खेत भी हरी का है और चिड़िया भी हरी की है वो कहते नरि की ही चिड़िया हरी को ही खेत खाओ मोरी चिड़िया हरे हरे खेत तुम्हारा चिड़िया हरी की है खेत हरी का है तो भरत जी महाराज जी कहते हे मेरी चिड़िया खाओ भर भर पेट अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते राजन उसी समय की एक लीला आती है कि एक डाखुओं का राजा था माँ भद्रकाली का भक्त था संतान इसके घर में होती नहीं थी जिसने तो माँ भद्रकाली से कहा कि हे माँ तुम मुझे संतान दो मैं तुम्हें एक नर बली की बलि दूंगा अब मारा जुआ ये कि जो हमें भाग्य में मिलना है वो हमें मिलता हैगा वो कहते ना कि चांदी लुटा ले चाहे सोना बहा ले किस्मत का लिखा हुआ टले न टाले जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलकर ही रहता है और रही बात यह है कि वो को संतान में बहुत देर बात होती है देर से भाग्य जागृत होता हैगा तो ज्योतिष शास्त्र से भी बताया गया है कि, कि जब कुछ क्रूब गुरे आकर बैठ जाते हैं उनके जो संतान लग्न के अंदर तो उस समय संतानें नहीं होती है कि जब उसकी दृष्टि खत्म होती है तब तो वो संतानें होने लग जाती है तो इसी तरह से किसी को चार साल किसी को पाँच साल दस साल भी बीस साल में भी संतानें हुई कहने का अर्थ ये है कि जो भाग्य में है वो हमें मिलता है उसे कोई रोक नहीं सकता है इसी तरह ये दाखुओं का सरदार था इसके भाग्य में संतान थी पर देर से थी पर इस मूर्ख ने विचार किया कि मुझे भद्रकाली ने दिया हैगा हमारा जुआ ये कि इसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ किसी बच्चे को पकड़ के लेकर आओ तो बच्चे को पकड़ के लेकर आ गया बच्चे को खिलाया पिलाया निलाया दुलाया तो बच्चे को जब पता लगा कि ये तो मुझे भद्रकाली को बलि देने वाले हैं तो बच्चा साहब वहाँ से भाग गया इस तरह लगभग अमावस्या में दो दिन रह गए थे और डाकुओं का सरदार अपने सेवकों पर क्रोधित हो गया अरे मुर् को एक बच्चा ना समा अरे मैं भद्रकाली मैया को क्या मुँह दिखाऊँगा अरे दो दिन बाद तो अमावस्या है उस समय सरदार ने कहा जाओ किसी को ढूंढ करने का इस तरह से सेवक ढूंढते ढूंढते गए वक्तों हुआ ये कि खेतों में श्री भरत जी महाराज जी में दृष्टि पड़ गई अब बड़े प्रसन्न हो गए ये लोग बोले माँ काली भी खुश हो जाएगी क्योंकि तो मोटा ताजा जाए अच्छा मांस मिलेगा और सरदार भी खुश हो जाएंगे तुम्हारा तो जुआ ये कि पकड़ लिया जडभरत जी महाराज जी को कहा बाबा चलो बोले कहा अरे बाबा आपकी सेवा करेंगे अब जड़ जी महाराज जी सेवा समझे ना बोले भगत्य भगवान के चले गए अब तो महाराज भरत जी महाराज जी को खूब देसी घी में पकवान खिलाएंगे गए निलाया दुलाया खूब भरत जी महाराज जी ने कहा जय जय प्रभु अब तक तो सूखी रोटी खाने को मिलती थी और अब तो देसी घी में पकवान खाने को मिल रहे हैं इस तरह से भक्तों हुआ ये कि अमावस्या की तिथि थी स्नान आदि कर कर कर करा कर इनको सुगंध लगा कर, गले में माला पहना चंदन लगा कर, भद्रकाली मैया की मूर्ति के सामने बिठा दिया गया अब कहा कि बाबा नमस्कार करो तो जब जटभर जी महाराज जी ने भद्रकाली मैया को नमस्कार किया उस समय मां काली को बहुत बुरा लगा देखो हम जो वैष्णव होते हैं हम जो ये तिलक आप देख रहे हो धर्म कर रखा है इसे कहते हैं कैशवा है नमः ये ऊपर का जो तिलक का हिस्सा है ये स्वयं भगवान ने और नीचे जो जो हम लोग तुलसी पत्र बनाते हैं ये भगवान के चरण हैं तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान सबके कर्ता धरता है सब देवी देवता भगवान के अधीन है तो यहाँ पर जब वो जब तिलक धर्ण किए हम जब धनवट करते हैं देवी देवताओं को तो देवी देवताओं को बहुत बुरा लगता हैगा कि देखो जगतनाथ प्रभु के भक्त हैं और तिलक का मतलब स्वयं भगवान को माथे पर बैठाना और भगवान को हमारे आगे झुकाते हैं तो बुरा लगता हैगा इस तरह एक वैष्णव श्री जड़जरत जी महाराज जी महाभद्रकाली को नमस्कार करते हैं तो ये बात भद्रकाली मैया को ठीक नहीं लगी अब हुआ ये कि माँ भद्रकाली ने जो है वो बर्दाश्त कर लिया अब तो जब टाकों के सरदार ने चमचमाती हुई तलवार निकाली श्री जटभरत जी महाराज जी की बलि देने के लिए उस समय तो महाराज भरत जी ने पूछ लिया भैया ये क्या हुआ उस समय सरदार ने कहा कोई मालपुले फ्री के थोड़ी थे, हम तो तुम्हें भद्रकाली मैया को बलि चलाना चाहते हैं अब तो जड़ जी महाराज जी ने सोचा कि संसार तो बड़ा स्वार्थी है अब माँ भद्रकाली से रहा नहीं गया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 भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो देव पूजन करते हैं देवों के पास जाते हैं जो पितृ पूजन करते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते उनके पास जाते हैं और जो मेरा भजन करते वो मेरे पास आ जाते हैं तो यहाँ पर कोई भगवान ने पाबंदी नहीं लगाई हाँ ये भी भगवान ने कहा है कि देवताओं के वरदान आर्जी होते हैं ख़त्म होने वाले होते हैं लेकिन अगर आप ध्यान दें गीता में भगवान ने ये भी कहा कि अर्जुन देवों को दिए बिना जो भोजन भोजन खाते हैं वो पाप खाते हैं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 आपकी विशेष कृपा होगी तो और मालाएं होने लग जाएगी तो हमें ये वरदान देवताओं से मांगने चाहिए <coughs> दुनिया में वरदान नहीं मांगने चाहिए संतान नहीं है मकान नहीं है दुकान नहीं है नौकरी नहीं, नहीं, नहीं है छोकरी नहीं है नहीं ऐसा नहीं तो इस तरह से माँ भद्रकाली ने जटभरत जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया अब जड़ जी महाराज जी विचार करते कि अब घर कौन जाए अब तो सीधे मन की ओर जा रहे हैं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 जट भरत जी को देखा क्योंकि जटभरत जी मोटे ताजे थे तो राजा रघुगण जी क्या कह रहे बोले ये बेचारा दुबला पतला तुम लोगों ने तो पालकी अभी उठाई है और ये मेरी पालकी राजा ने कहा से उठा के लेकर आ रहा है जबकि जटभरत जी जानते हैं मुझे ही कोस नहीं है पर वो अपनी मस्ती में मस्त थे उस समय फिर पालकी उठाई फिर चल दिए फिर चूटियों का झुंड जा रहा था फिर जटभरत जी महाराज जी के कंधे पर पालकी थी फिर छलांग मार अब जब राजा रहुगण का सरपाली से लगा तो राजा रहुगण जी समझ गए कि सब किया कराया किसका है उसी का है अब तो जड़ भरत जी महाराज जी को पूरा भला कहने लगे राजा रहुगण जी हे मूर्ख तू तो मेरे बल पराक्रम को नहीं जानता मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा तू याद करेगा तेरे अंक टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अब जड़ जी महाराज ने विचार किया कि अगर ये मुझे बुरा भला कहेगा तो नरक में चला जाएगा और जब ये नरक में जाएगा तो संतों को बुरा भला कहेगा क्योंकि कपिल आश्रम जाता है दिव्य ज्ञान को उपदिष्ट प्राप्त करने के लिए अब है तो राजा तो राजा होने के कारण जो है रजोगुण तो हो गई चलो आज इसका कल्याण कर देना चाहिए ताकि ये नरक से बच जाए तो वक्तों आज अपने जीवन में पहली मरतबा श्री जद जी महाराज जी बोल रहे हैं और ऐसा बोलेंगे राजा रघु गणेश जी का कल्याणी कर देंगे जिन जी ने कहा कि राजन ये बताइए आप दंड किसको देंगे ना तो मैं मोटा हूं ना तो मैं पतला हूं ना तो मैं छोटा हूं ना तो मैं लंबा हूं ना तो मैं जन्म लेता हूं और ना तो मैं मरता हूँ मैं तो एक आत्मा हूँ तो आप मुझे क्या दोगे? ये सुनते ही राजा रघुगण जो थे वो हैरान हो गए कि बात तो वेदांत की कर रहे हैं तो अब टुकर टुकर अब जो राजा रघुगण जी जड़ जी को बड़े ध्यान से देखते हैं तो वक्तों जब ध्यान से देखा तो उस समय यज्ञों पर दिखलाई दिया और जन जी महाराज जी अपनी पालकी जनभरत जी महाराज जी के चरणों में राजा रघुगण जी लेट गए नमन करने लगे हे ब्राह्मण देव आप कोई देवता तो नहीं हो जो मेरी परीक्षा लेने के लिए है उस समय श्री जड़ जी को राजा रोगन जी कहते हैं मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता मैं यम के डंडे से नहीं डरता मैं विष्णु के चक्र से नहीं डरता और शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता मैं डरता हूं केवल ब्राह्मण अपराध तो उस समय राजा रघुगणेश जी की बात सुनकर जब जी कहते राजन हूँ तो मैं ब्राह्मण पर मैं संतोषी ब्राह्मण क्रोधित वाला ब्राह्मण नहीं हूँ इसलिए तुम चिंता ना करो अब जो है राजा रघुगणेश के मन में थोड़ी जान में जाना ही तो राजा रघुगणेश जी ने नमन करते हुए पूछ लिया बोले भगवान आपने कहा कि ना मैं छोटा हूँ ना मैं बड़ा हूँ ना मैं जन्म लेता हूँ ना मैं मरता हूँ और ना मैं पतला हूँ ना मैं मोटा हूँ तो ये बताइए भगवान चूल्हा है चूल्हे पर हंडिया है हंडिया में पानी है और पानी में चावल है तो सबसे पहले जो अग्नि जो है वो हंडिया को गर्म करती है और जब हंडिया गर्म होती है तो पानी गर्म होता है और जब पानी गर्म होता है तो चावल भी पक जाते हैं तो राजा रोगण जी कहते हैं इसी प्रकार से हमारा शरीर है शरीर में इंद्रियाँ हैं और उन्ही इंद्रियों के बीच में बैठे हुए आत्मा है तो जब शरीर को कष्ट होगा क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा ये बात सुनकर तो राजा राहुलगढ़ की जट भरत जी मुस्कुराने लगे बोले राजन जाते तो तो हूं सुंदर ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने और हो तुम बड़े मूर्ख ये बताओ कि किसी ने कहा कि मैंने आकाश को पकड़ लिया हो आकाश की तरह शरीर के भीतर आत्मा होती है कि जैसे आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता आकाश के कोई टुकड़े नहीं कर सकता इसी तरह बादलों की तरह शरीर के भीतर आत्मा होता है इसलिए शरीर के भीतर आत्मा होते हुए भी आत्मा किसी शरीर को नहीं छू सकता और ना शरीर का कोई अंग आत्मा को छू सकता हैगा इस तरह से बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया आत्मा का सीधी जड़भर जी महाराज जी कहते हैं यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो सारे अहंकार को त्याग कर संतों के चरणों में प्रणम करना सीखो तभी तुम्हारा कल्याण होगा हे राजन भगवान की कृपा सब पर बरस रही है कि अब जैसे कि वर्षा जो होती है वक्तों वर्षा नदी तालाब में बरसती है क्योंकि नदी तालाब में वर्षा की क्या भी आवश्यकता है बारिश बरसती है गांव में भी बरसती है बाग बगीचों में बरसती है और पर्वतों में भी जल बरसता है वर्षा का पर होता यह कि पर्वतों पर जल बरसता है पर पर्वतों पर, पर, पर भगप, उस वर्षा का जल टिकता नहीं है दिखता का है जब जब गहराई हो, हो, तालाब इसी तरह से भगवान की कृपा सब पर हो रही है इसी प्रकार से कुछ लोग जो है वो ज्ञानी अभिमानी है घमंडी है उन पर भगवान की कृपा होती है पर टिकती नहीं है पर जिन भक्तों के पास निम्रता का पात्र है उनके पास ही भगवान की कृपा टिकती है इस तरह से श्री जडवरत जी कहते राजन तुम कहां के राजा हो सिंधुसोभरी देश के राजा हरे में तो पूरे भरतखंड का राजा था पूरे अजनाब खंड का राजा था तो राजन सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया और एक हिरण के मोह में मर गया इस तरह राजन ये मोह ही हमारे बंधन का क्या होता है कारण होता है का? मोह के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें सतगुरु देव की शरणागति करनी चाहिए क्यों क्योंकि संसार एक भाटवी है और हमें ऐसे पुरुष की खोज करनी चाहिए जो इस जंगल के कोने कोने को जानता हो और राजन जंगल के कोने कोने को जानने वाले वे दे सदगुरुदेव ही बताए गए हैं इस तरह से बड़ा सुंदर जो है ज्ञान का उपदेश श्री जड़भरत जी महाराज जी ने राजा रहुगण जी को किया जो राजा रघुगण जी कपिला आश्रम जाते थे सुंदर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अब उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया क्योंकि तो उन्हें तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति श्री जयभरत जी के द्वारा ही हो गई है इसी प्रकार से अब आगे चलकर श्री सुखदेव को स्वामी जी द्वीपों के विषय में बताते हैं तो कितने द्वीप भक्तों सात द्वीप हैं जम्बू द्वीप है पलक्ष द्वीप है शलमली द्वीप है कुश द्वीप क्रोच द्वीप है शाग द्वीप और पुष्कर द्वीप है इस तरह से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 श्री शंकर जी महाराज जी विराजमान है और दुर्गा देवी 100 अरब दासियों के संग महादेव का वहाँ पूजन करती हैं अच्छा इस वन में जो है इस खन के अंदर पुरुषों का जाना वर्जित है पुरुष नहीं जा सकते और अगर जाएंगे भी जैसे कि शेर चला के तो शेरनी बन जाएगा पुरुष चला के तो स्त्री बन जाएगा क्योंकि तो इस वन को इस खंड को श्री शंकर जी का श्राप है दूसरा है भद्रशर्वा खंड यहाँ भगवान हाय शीर्ष विराजमान है जिनका मुख जो है घोड़े का हैगा और यहाँ पर राजा भद्र शर्भा और उनके सेवक भगवान हाय शीर्ष का क्या करते हैं पूजन करते हैंगे तीसरा है हरिवर्ष खन यहाँ भगवान श्री नरसिंह देव जी विराजमान है और यहाँ पर पेलाद महाराज जी अपने सेवकों के संग भगवान नरसिंह देव का पूजन करते हैंगे इस तरह से चौथा है केतुमाल खन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 और भगवान मत्स्य का पूजन व्यवस्थित मान मनु अपने परिवार सहित अपने सेवकों सहित करते हैंगे छठना है राम है खंड यहाँ भगवान कच्च्यप विराजमान है और यहाँ पर भगवान अर्यमा जो कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पितरों में मैं अरयमा हूँ तो यहाँ पर भगवान कक्ष्यप का पूजन करते हैंगे इसी तरह से भक्तों एक बात आपको बताते चले अक्सर किसी को पितृदोष होता है तो कुछ ज्योतिष जो हैं वो क्या करते हैं कछुआ जो होता है पीतल का वो दरवाजे पर लगाने की एक सलाह देते हैं तो इससे शास्त्रों में वर्धन है क्योंकि यहाँ पर हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि भगवान अरियमा जो है श्री कच्चप का पूजन करते हैं और अरियमा कौन है पितरों के बड़े हैं यानी कि भगवान कच्चप को लगाने से भगवान अरियम्मा प्रसन्न हो जाते हैं और जितने भी जो पितृ लोग में पूर्वज होते हमारे तो उनको सुख सुविधा प्रदान करते हैं कि ये लोग मेरे इष्ट देव का भजन करते हैं इसी तरह से सातवा है कुरुखन यहाँ पर भगवान श्री वरा विराजमान है और यहाँ पर भगवान वरा का पूजन पृथ्वी देवी और अन्य यहाँ के वासी करते हैंगे अच्छा आठवाँ है किम पुरुष यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है और यहाँ पर जो है श्री हनुमत लाल जी जो हैं वो भगवान राम का क्या करते हैं यहाँ पर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 और तीसरा जो हुआ वो गरुड़ जी को गरुड़ जी ने कहा कि मेरी गति बहुत तेज है इसलिए कृष्ण मेरे बिना कहीं आ जा नहीं सकते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि तीनों को ही अभिमान हो गया है तो तीनों के घमंड को कैसे तोड़ना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ तुम जाओ तुम किम पुरुष खंड जाओ और वहाँ पर जो है हनुमान को कहो कि तुरंत तुम्हें कृष्ण ने बुलाया हैगा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 तो गरुड़ जी कुछ कठोर वचन कहने लगे और आज सुदर्शन चक्र का स्वभाव बदल गया उस समय तो हनुमंत लाल जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में ही ले लिया अब जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के लिए हनुमंत लाल जी तो बगल में सत्य भामा बैठी थी तो हनुमंत लाल जी ने कहा करने लगे मतलब ये कौन है इसे हटाओ यहाँ से पर सत्य समझ ना सकी उस समय अपने मुख से जब हनुमंत लाल जी ने सुदर्शन चक्र को फेंका और कहा कि प्रभु आपने किसे बिठा लिया सीता मैया कहेगी। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अपने भक्त रामदास हनुमान जी के द्वारा तीनों के घमंड को तोड़ा जो गरुड़ जी को घमंड था कि मैं तेज गति से चलता हूँ आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई और जो सुदर्शन चक्र कहते कि के मैं बहुत शक्तिशाली हूँ आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई और जो सत्य कहती कि के मैं बहुत खूबसूरत हूँ आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई तो इसी किम पुरुष खंड के अंदर जो है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 तो सूर्य लोक से चंद्रमा एक लाख योजन यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा जो है पृथ्वी से चंद्रमा 25 लाख चौहत्तर हजार नौ किलोमीटर की दूरी पर है अब चंद्रमा से 28 नक्षत्र जो है वो तीन लाख योजन की दूरी पर है तो यानी कि ये 28 नक्षत्र पृथ्वी से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 शुक्र से बुध का ग्रह अब देखो दो लाख योजन की दूरी पर है और हमारी पृथ्वी से बुध ग्रह कितनी दूरी पर है एक करोड़ पंद्रह लाख तैंतालीस हज़ार दो सौ पचहत्तर किलोमीटर की दूरी पर है अब आप हिसाब लगाइए कि पृथ्वी से बुध इतनी दूरी पर है और जब किसी का बुद्ध कमज़ोर होता है किसी की बुद्धि कमजोर होती है तो हम यहाँ से साधना करते हैं तो हमारी साधना इतनी दूर जाती है बुद्ध के पास और बुद्ध देव हम पर कृपा करते हैं जिससे हमें समझने की शक्ति हमें तेज़ हो जाती है समझने की और बुद्धि हमारी तेज़ हो जाती है इस तरह से बुद्धि से बुद्ध से मंगल ग्रह दो लाख योजन की दूरी पर है तो हमारी पृथ्वी से मंगल ग्रह जो है वो एक करोड़ इकतालीस लाख बासठ किलोमीटर की दूरी पर है मंगल ग्रह तो आप हिसाब लगाएं कि जो लोग मंगली हो, मंगलिक होते हैं जिनको दोष लगता है मंगल तो इतनी दूरी से जो है मंगल ग्रह का दोष लगता हैगा तो मांगलिक के विषय में बताया गया है मंगलिक बहुत बुरे नहीं बताए गए हैं जितना लोग उसको इतना बयान करते हैं बुरा मांगलिक भी बहुत अच्छे बताएँगे सबसे पहले तो बुद्धिमान होते हैंंगे इनकी बुद्धि बहुत होती है और दूसरी ये लॉयर पॉलिटिक्स लोग डॉक्टर बहुत अच्छे बनते हैंगे ये मांगलिक जितने भी होते हैंगे तो इसमें बताया गया अगर कोई पुरुष हो तो उसका मंगलिक सही विवाह करा देना चाहिए और जब नहीं है तो उसके लिए कोई गड़ विवाह करवा लें गड़ विवाह करवा सकते हैं पुरुष है तो बेरी आदि से उसका विवाह करवा लें तो मूंगा एक आता है वो पहन लें उससे ये शांत रहता हैगा तो कुछ वर्त करने पड़ते हैं इक्कीस वर्त तो हम वैष्णव क्या करते हैं कि इक्कीस वर्ष हनुमान जी के करवाते हैं क्योंकि हनुमान जी बड़े शक्तिमान हैंगे मंगल ग्रह को बहुत अच्छा शांत रखते हैंगे तो इस प्रकार से कुछ उपचार करने से ये शांत हो जाता है इतना मंगल से बृहस्पति जी दो लाख योजन की दूरी पर है अब बृहस्पति जी कौन है देवताओं के गुरु तो ये दो लाख योजन की दूरी पर है यानी कि हमारी पृथ्वी से बृहस्पति जी महाराज जी जो हैं एक करोड़ सरसठ लाख और सैंतीस हज़ार एक सौ पचहत्तर किलोमीटर की दूरी पर है बृहस्पति जी महाराज तो इस तरह से जब कोई ग्रह का दोष लग जाता है तो हम क्या करते हैं कि इससे भागवत कथा जो होती है राम कथा, सुंदरकांड हनुमान जी जो अपना रामायण का तो इसको क्यों अध्ययन करवाते हैं इससे क्या होता है कि जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो इससे हमारा बृहस्पति जी बहुत तेजस्वी हो जाता है और जब बृहस्पति जी तेजस्वी हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि सारे ग्रहों पर वो हावी बढ़ जाते हैं उन्हें शांत कर देते हैं इसी तरह से बृहस्पति जी से शनि दो लाख योजना की दूरी पर है तो हमसे शनि महाराज जी जो हैं पृथ्वी से एक करोड़ तिरानबे लाख बारह हज़ार एक सौ पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर है अब देखें इतनी दूरी पर श्री शनि जी महाराज जी उनकी कैसी दृष्टि पड़ जाती होगी, शनि जी की इस तरह से लोग शनिदेव स्थिति बहुत डरते हैं जबकि हमें ब्रह्म विवृद्ध प्राण के अनुसार ये शिक्षा मिलती है कि शनि महाराज जी जो कृष्ण भक्त हैं तो वहीं ब्रह्म विवरत प्राण में कथा आती है शनि महाराज जी जब अपने घर आते थे अपनी पत्नी के सामने नेत्र बंद करके मुस्कुराते रहते थे तो इनकी पत्नी को ऐसा लगा कि इनका किसी से चक्कर होगा तो श्राप दे दिया था इनकी कुदृष्टि हो जाए तो इनकी पत्नी ने क्यों श्राप दिया कि जब ये अपनी उस उसके पास जाएंगे प्रेमिका के पास जब वो दृष्टि डालेंगे उन पर तो उसका नाश हो जाएगा तो ऐसा भी जो वर्दन मिलता है इस तरह से कुछ लोग जो हैं शनि जी बहुत भयभीत रहते हैं पर देखा जाए कि शनि महाराज जो जो हैं वो वैष्णव है और हो क्यों नहीं क्यों नहीं होंगे वैष्णव क्योंकि शनि महाराज जी जो हैं वो सूर्यपुत्र है और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले गीता का ज्ञान के दिया सूर्य को दिया है शनि महाराज जी इंसाफ के देवता है जिनके लगन में शनि होते हैं या जिनके कुंडली के देवता शनि महाराज जी होते हैं वो इंसाफ प्रस्त लोग होते हैंगे तो इसलिए शनि कोई क्रुग्रह नहीं है बड़े दयालु होंगे इस तरह शनि से सप्तऋषि एक लाख योजना की दूरी पर है इस तरह से पृथ्वी से सप्तऋषि जो है वो तीन करोड़ चौंतीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ पचास किलोमीटर की दूरी पर है ये सप्तऋषि इस तरह से सप्तऋषि से श्री ध्रुव जी महाराज जी तेरह लाख योजना की दूरी पर है और हमारे यहाँ से ध्रुव जी महाराज जी कितनी दूरी पर है पृथ्वी से बारह करोड़ 2 लाख ग्यारह हजार पच किलोमीटर की दूरी पर है श्री ध्रुप जी महाराज जी जिनका चरित्र आप सब भक्तों ने भागवत व प्राण के चौथे स्कूल श्रवण किया कि श्री ध्रुप जी महाराज जी जिन्होंने जो है भगवान को प्राप्त किया और शरीर से ही जी महाराज जी भगवान के धाम को चले गए अब हम देखते हैं सूर्य से राहु सूर्य से जो राहू है वो है दस हजार की दस हजार योजन से नीचे यानी के पृथ्वी से एक लाख अट्ठासी हजार सात सौ सैतालीस किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से राहु और राहु से दस हजार योजन नीचे सिद्ध और विद्याधर लोग हैं इस तरह से विद्याधरों से नीचे यक्ष राक्षस भूत प्रेत आती है जहां तक वायु की गति है जहां तक हंस बाज उड़ते हैं उससे 100 योजन नीचे पृथ्वी की सीमा बताई गई है कि तो पृथ्वी की सीमा कहाँ तक है ये आप देख लें एक करोड़ 28 लाख चौहत्तर हजार सात किलोमीटर दूरी तक जो है पृथ्वी की सीमा है और उसके बाद जो ये सीमा खत्म हो जाती है अब जैसे कि आपको पता है धंतुआ कुछक की शक्ति अब जैसे कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती नीचे ज़मीन उसको खींच लेती है और हम भी धरती पर चलते हैं क्योंकि ज़मीन हमें खींचती है इस तरह से लोग जो चांद की दुनिया पर जाते हैं वो उनका पैर टिकता नहीं है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर धंतुआकोशक की शक्ति काम नहीं करती होगी इसी तरह से जो देवता होते देवता देवता जब धरती पर आते तो ये देवता धरती को छू नहीं सकते क्योंकि देवताओं में धंतुआकुशक की शक्ति नहीं होती है उन्हें खेच नहीं सकती है जबकि देवता आदि भी सब पांच तत्व से बनाए हम भी सब पांच तत्वों से बने हैं, पर देवताओं में वायु तत्व तो ज़्यादा होता हैगा, इसलिए देवता एक फीट धरती से ऊपर उठे ही रहते हैंगे तो यह हमें शिक्षा लेनी चाहिए अगर कोई कहे कि हमने देवता को देखा चलते हुए धरती पर तो वो जूठ गए रहेंगे देवता धरती को छू नहीं सकते हैं इस तरह जब भगवान धरती पर आते हैं तो भगवान को मानवी लीला करनी पड़ती है और मानव की तरह भगवान का अवतार लेना पड़ता हैगा जिसे माता के द्वारा भगवान गर्भ को धारण करते हैं गर्भ से जन्म लेते हैं इस तरह से हमें सब चीज़ें सीखनी चाहिए हमें सब ये जानकारी हासिल करनी चाहिए कि देवता लोग नहीं छूते तो कुछ लोग कहते हैं माता जी के पगले पड़े हैं या ऐसा हुआ वैसा हुआ तो अगर देखें तो वो कैसे होता है ये हमें नहीं पता लेकिन जहाँ तक शास्त्रों का ब्रह्मांड है शास्त्रों से हमें शिक्षा मिलती है कि देवता लोग धरती से एक फीट ऊपर रहते और हमें यह भागवत के माध्यम से पता लग गया कि जो पृथ्वी की कहाँ तक ताकत बताई गई है कि इस तरह से अब पृथ्वी से नीचे सात पाताल हैं अतल वीतल सूतल तलातल महातल रसतल और पाताल जो कि पृथ्वी से दस दस हजार योजन की दूरी पर है यानी कि अस्सी हजार मील एक लाख अट्ठाईस हजार सात किलोमीटर बनता हैगा इस तरह से पृथ्वी से निन्यानवे हजार योजन नीचे 28 नरकों का जिक्र श्रीमद् भागवत महाप्राण के पंचम स्कंद में आता हैगा जो कि तामरस अंधतामरस रौरव महारौरव कुंभपाक कालसूत्र शुक्रमुक अंधकूप आदि इन नरकों के विषय में बताया गया है जो पुरुष दूसरों के धन संतान स्त्री को हरण करते हैं वे ताम्रस नरक में जाते हैं ये नरक अंधकारमय है यहाँ उन्हें भय दिखाया जाता है जो पुरुष दूसरे जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगना चाहता है वे अंध ताम्रस नरक में उन्हें डाल दिया जाता हैगा और वहाँ पर जो है नोकिले वृक्ष हैं उन पर जब उन्हें फेंकते हैं तो उनके अंक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जो पुरुष किसी लोक में यानी कि अपने समान किसी को नहीं समझता उसे रूरू नाम के नरक में डाल दिया जाता है और वहाँ रूरू नाम के साफ उसके शरीर को तकलीफ देते हैं इस तरह से जो लोग जीवों को काट कर उनके मांस को भक्षण करते हैं वे कुंभी नाम के नरक में जाते हैं और उखलते हुए तेल में उनको भूना जाता है उनके अंगों को काटा जाता है कहा इस तरह से जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को 28 नरकों के विषय में बताया तो परीक्षा महाराज जी घबरा गए और कहा प्रभु बस कीजिए तो सुखदेव जी ने सुखदेव जी ने पूछ लिया परीक्षित क्या हुआ बोले प्रभु नरक तो बड़े भयंकर हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजन ये नरक भी तो जीवों के कल्याण के लिए हेंगे तो परीक्षा जी महाराज जी ने पूछ लिया वो कैसे तो सुखदेव जी एक मिसाल देते हैं जैसे कि मिसाल है अगर आप कपड़ा घर में नहीं धोते हैं तो कपड़े को धोबीघाठ भेजा जाएगा और धोबीघाट में कपड़ा कैसे धुलता हैगा? आप सबको कहने के भी आवश्यकता नहीं है कितना कष्ट दिया जाता है उन कपड़ों को इस तरह से जब हम इस तन की शुद्धि नहीं करते हैं अब तन की शुद्धि कैसे होती है हमारे शरीर के हमें भगवान का भक्त बनना है भगवान का पूजन करना है उनके नाम का जप करना है व्रत नियम आदि इनका पालन करना है इससे क्या होता है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और अगर हम ये सब कार्य नहीं करते तो इससे हमारा जो है वो शरीर जो है वो अशुद्ध हो जाता है इसलिए हम प्रपाप चढ़ जाते हैं और पापों से प्राचित के लिए हमें नरकों में भेजा जाता है तो सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षण महाराज जी कहते हैं प्रभु आप ऐसा कोई शुद्धिकरण बता दीजिए जिससे हमें नरक में ना जाना पड़े और यहीं पर हमारा कल्याण हो जाए तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते राजन वो है भगवान का नाम वो भगवान का नाम जिससे आदमी पापों से मुक्त हो जाता है